एक आकर्षक अंगूठी एक व्यापारी ने अपने बेटे के जीवन को शुरू करने के लिए उसे तीन को दिया और उसने दूसरे देश में जाकर अपने व्यापार में किस्मत की कोशिश को प्रारंभ करने का निर्णय किया और पैसे को लेकर अपने शपर पर निकल पड़ा आगे चलकर उसने कि कुछ लोग एक कुत्ते से झगड़ रहे थे वे सारे चरवाहा थे जब वे उन चरवाहों के पास आया तो उसने देखा कि लोग उस बेचारे कुत्ते को मार रहे थे जिस पर उसको दया आ गई और उसने उनके पास आकर कहा कृपया उस बेचारे कुत्ते को मत मारो इसके बदले में मेरे से ऐसी पहलो लो इसको छोड़ दो चरवाह लोगो उससे उसका सात रूपया ले लिए और बदले में उसको वह कुत्ता दे दिया इस तरह से वह व्यापारी का बेटा अपने साथ उस कुत्ते को लेकर आगे चलिए चल दिया कुछ आगे चलकर उसने फिर देखा कि कुछ लोग मिलकर एक बिल्ली को पिट रहे हैं उससे ये सब नहीं देखा उसका हृदय उस बिल्ली के प्रति उदार और दया के साथ करुण ऐसी भर गया वे उन लोगों के पास गया और उनसे कहा कि कृपया इस विचारी बिल्ली को मत मारिए आप इसको मुझको दे दे इसके बदले में आप सब मेरे से सयो रुपया ले लीजिए लोगों ने समझ की ये हो जो इस बिल्ली के बदले में सायू रुपया दे रहा है उन सब ने उससे ऐसी रुपया ले ली और विली को उसको दे दिया वहाँ से कुछ दूर ही गया था उस गांव से निकला ही था कि ने फिर देखा कि कुछ लोग एक सांप को पकड़कर उसको बुरी तरह से पिट रहे थे उनमें से कुछ इसे मारने की कामना करते थे लेकिन दूसरों ने नहीं किया कृपया सांप को न मारो उस व्यापारी के पुत्र ने कहा मैं आपको एक साल दे दूंगा बेशक लोगो ने सहमति व्यक्त की और बहुत खुश हुए क्या ये एक मूर्ख आदमी था वे क्या कर सकता है जबकि उसके सारे पैसे चले गए अपने पिता के पास वापस जाने के अलावा वह क्या कर सकता था तदनुसार अनुसार वह घर गया तुम बेवकूफ़ बदमाश लोची काम चोर हो उसके पिता ने उससे कहा जब उसने सुना कि उसके पुत्र ने जो कुछ भी धन ऐसी दिया था उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था तो उसने क्रोध से क्रोधते हुए ये कहा जाओ और अस्तबल में रहो और अपनी मूर्खता के पश्चाताप करो तुम फिर कभी मेरे घर में प्रवेश नहीं करोगे तो वह जवान आदमी चला गया और अस्तबल में रहने लगा था उसका बिस्तर मवेशियों की तरह घास से बनाया गया था और उसके साथ ही कुत्ते बिल्ली और सांप थे जिसको उसने अपना धन देकर खरीदा था इन प्राणियों से उसके बहुत प्यार था और वे सब दिन के दौरान उसका अनुसरण करते थे और रात में उसके पास सोते थे। बिल्ली उसके पैरों पर सोती थी उसके सिर के पास कुत्ता और उसके शरीर पर सांप था। उसकी एक तरफ सिर और दूसरी ओर उसकी पूछ थी एक सांप ने अपने मालिक के साथ बार में कहा की मैं राजा इंद्रेश का पुत्र हूँ एक दिन जब मैं जमीन से बाहर निकलकर हवा को पे रहा था कुछ लोगों ने मुझको पकड़ लिया और वे सब मेरी हत्या करने वाले थे तभी आप इस अवसर पर मेरे जीवन रक्षक बनकर वहां पर पहुंच गए और जो मेरी रक्षा की मैं नहीं जानता कि आपके एहसानों और दयालुता के ऋण को किस प्रकार से आपको वापस करूँगा क्या आप मेरे पिता के बारे में जानते हैं वे कितने अधिक प्रसन्न होंगे जब उनको पता चलेगा कि आपने मेरे प्राणों को रक्षा की है उस युवा आदमी ने कहा कि तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं यदि संभव हुआ तो मैं उनसे अवश्य मिलूंगा खूब कहा है सांप ने कहना जारी रखा क्या आप का पहाड़ देख रहे हैं? उस पर्वत के नीचे एक पवित्र झरना है अगर आप मेरे साथ आएंगे और उसमे हम दोनों वसंत में डुबकी लगाएंगे इस तरह से हम दोनों अपने पिता के देश में पहुँच जायेंगे आपसे कितनी खुशी होगी वे तुम्हें इनाम देने की इच्छा रखते हैं लेकिन ये कैसे कर सकता हूँ हालांकि आप अपने हाथ में कुछ स्वीकार करने के लिए प्रसन्न हो सकता हूँ अगर वे तुम ऐसी पूछता है कि आप क्या चाहते हैं तो आप जवाब देंगे अच्छा अपने दाहिने हाथ आरोप अंगूठी और प्रसिद्ध बर्तन और चम्मच जो तुम्हारे पास है आपके पास इनके साथ आपको कभी भी कुछ भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि अंगूठी ऐसी है कि एक आदमी को केवल उससे बात करनी है और तुरंत एक सुंदर सुसज्जित हवेली उसके लिए प्रदान की जाएगी जबकि बर्तन और चम्मचों से सभी के साथ आपूर्ति करेगा नायाब और सबसे स्वादिष्ट भोजन के तरीके श्राप के निर्देशों के मुताबिक उनके तीनों साथी ने वहाँ के लिए चल लिया था आदमी अच्छी तरह से चला गया और कूदने के लिए तैयार था हे गुरु बिल्ली और कुत्ते ने कहा जब उन्होंने देखा कि वह क्या करने जा रहा था हम क्या करेंगे हम कहां जाएंगे? उसने कहा मेरे लिए यहां इंतजार करो मैं दूर नहीं जा रहा हूं। मैं दूर नहीं रहूंगा। ये कहकर वह हाँ अब पानी में डुबकी लगा और दृष्टि ऐसी खो गया अब हम क्या करे बिली को कुत्ते ने कहा बिली ने उत्तर दिया हमें यहाँ रहना होगा जैसा कि हमारे गुरु ने आदेश दिया था भोजन के बारे में चिंता मत करो मैं लोगों के घरों में जाऊंगा और हम दोनों के लिए बहुत खाना लाऊंगी और बिली ने ऐसा ही किया और वे बहुत ही आराम से रहते थे जब तक कि उनके स्वामी वापस नहीं आए और उनके साथ जुड़ गए जवान आदमी और सांप की सुरक्षा में अपने गंतव्य तक पहुँचे और उनके आगमन की जानकारी राजा को भेजी गई थी उसने गर्व के साथ अपने बेटे और अजनबी को उसके सामने आने के लिए आज्ञा दी थी लेकिन सांप ने ये कहने से इनकार कर दिया कि ये अजनबी से तब तक अपने पिता तक नहीं जा सकता है जब तक की वे इस अजनबी से नहीं बचा था जिसने इसे सबसे भयानक मृत्यु ऐसी बचाया था और जिन के दास इसलिए थे तब राजा चला गया और अपने बेटे को गले लगा लिया और अजनबी को सलाम करने के लिए उसे अपने प्रभुत्व में स्वागत किया उस युवक ने कुछ दिनों तक वहाँ ठहरना शुरू किया जिसके दौरान उन्होंने राजा की दाहिनी हाथ की अंगूठी और बर्तन और चम्मच को अपने बेटे को देने के लिए उनकी महारानी की आभार की मान्यता में स्वीकार किया वे फिर लौटे वसंत के शीर्ष तक पहुंचने पर उसने अपने दोस्तों कुत्ते और बिल्ले को उसके लिए इंतजार करता हुआ पाया उन्होंने एक दूसरे को बताया था कि उन्होंने जो अनुभव किया था वे आखिर में एक दूसरे को देख चुके थे और बहुत खुश थे बाद में वे एक साथ नदी की तरफ एक साथ चले गए जहाँ ये खूबसूरत घोल घेरा और बर्तन और चम्मच की शक्तियों को जानने के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया गया व्यापारी के बेटे ने अंगूठी से बात की और तुरंत एक सुंदर हवेली और सुंदर राजकुमारी अपने सुनहरे बालों के प्रकट हो गई उसने बर्तनों और चम्मच से बात किया ने भी बहुत अधिक स्वादिष्ट खाने की पकवान इन सब के लिए उपलब्ध किया गया इस तरह से उसने उस राजकुमारी से विवाह करके प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा और इसी तरह से उनका कई साल बढ़ गया तब तक जब की कदम राजकुमारी स्नान की तैयारी कर रही थी उसने अपने बालों को ठीक किया जिसके साथ उसके कुछ बाल उसके कंघे में उलझकर उठ गए इनको राजकुमारी ने कंघे से निकालकर एक खोखले लकड़ी के खोखले वेंट में लपेटकर अपनी खिड़की से बाहर बहती हुई नदी में फेंक दिया वह खोखला लकड़ी का वेंटा जिसमें राजकुमारी के सुनहरे बाल लपेटे हुए थे कई कई मिलों तक बहता हुआ नदी में काफी दूर तक चला गया आखिर में एक देश का राजकुमार उस समय नदी में स्नान कर रहा था उसकी निगाह इन सुनहरे बालों पर पड़ी उसने तुरंत उस लकड़ी के खोखले वेंट को पानी से उठा लिया जिसको खोलकर उस राजकुमार ने देखा जिसमें उसको सुनहरे बाल दिखाई दिए इसको पाते ही राजकुमार भाग अपने महल में गया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और कमरे में ही पड़ा रहा और वह बुरी तरह से उसके प्रेम में पड़ गया जिसका राजकुमारी का ये बाल था और उसने सब कुछ मना कर दिया न खाता था थाना पिता थाना सोता था थाना ही कहीं पर आता जाता ही था उसे कहा जब तक ये राजकुमारी जिसके बाल उसके पास है उसके लिए नहीं लाई जाती है तब तक वह कुछ भी नहीं करेगा इसको जानकर उसके राजा पिता को बड़ी चिंता के साथ बड़ी उदासी हुई और उसको नहीं पता है कि उसे ऐसे मामले में क्या करना चाहिए उसे भय सताने लगा कि इस तरह से उसके पुत्र की मृत्यु हो सकती है फिर इसके बाद उसके राज्य की देखभाल कौन करेगा और अंत में उसने अपनी चाची से सलाह लेने का निर्णय किया जो एक दोग्रणी थी उस वृद्ध औरत ने उसकी सहायता करने की इजाज़त दे दी और उसने राजकुमार से कहा कि तुमको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह निश्चिंत हो गई कि इस तरह से उसके बेटे की पत्नी के रूप में एक सुंदर औरत की प्राप्ति होगी इस तरह से वे जादूग्रणी ने अपनी आकार मधुमक्खी की तरह से बना कर भीन हुई बहुत दूर तक उठी रही और आखिर में उसकी इंद्रियों ने कुछ ऐसे मनमोहक सुबो को महसूस किया जिससे उसको ग्ञात हुआ कि जरूर यही कहीं आज पास में राजकुमारी का निवास स्थान है इस तरह से वह राजकुमारी के पास पहुँच गयी और उसके पास पहुँचते हुए उससे तुरंत चिपक गयी गले लगाया और उसे चुमने लगी बाद में उसने अपना परिचय देते हुए राजकुमारी से कहा कि मैं तुम्हारी चाची हूँ यद्यपि तुमने मुझको इससे पहले कभी नहीं देखा है क्योंकि मैंने देश को तुम्हारे जन्म के साथ ही छोड़ दिया था अपने शब्दों पर जोर देने के लिए वह बारा बार उसे गले लगाती और उसका चुम लेती रही रख बसुरकुमारी को पूरी तरह ऐसी उसने धोखा दे दिया राजकुमारी उस जादूगरणी से बहुत अधिक प्रभावित हुई बदले में उसने भी उसे गले लगाए वापसी में सम्मान प्रशंसा के साथ उसको आमंत्रित करते हुए कहा अब वो मेरे साथ मेरे महल में जब तक तुम्हारी इच्छा हो रहे हो जादूग्रणी ने अपने प्रति इस प्रकार का आदर सम्मान और प्रशंसा के साथ सेवा को मिलने के बाद अपने आप में सोचा मैं जल्दी ही अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी जब उसको राजकुमारी के साथ उसकी हवेली में रहते हुए तीन दिन हो गए तो उसने राजकुमारी के साथ आकर्षक अंगूठी के बारे में वार्तालाप करने लगी और उसने राजकुमारी से कहा कि इस अंगूठी को अपने पास रखें न कि वे अपने पति के पास रखें, क्योंकि उसका पति अक्सर शिकार के अभियान पर रहता है इस तरह से वे ही अंगूठी को कहीं खो सकता है इस तरह से उस राजकुमारी ने अपने पति से उस अंगूठी को बड़ी उत्कंठा से मांगा जिसको उसका पति उसे दे दिया वे अंगूठी ये अपनी सुंदर को इनकार नहीं कर सका जादूगर एक दिन का इंतजार किया जब उसने बहुमूल्य वस्तु अंगूठी के लिए राजकुमारी से कहा था बिना किसी संदेह के राजकुमारी ने वे अंगूठा कर उस जादूगरि को दे दिया जब जादूगरनी ने अंगूठी को अपने कब्जे में कर लिया और पुनः वे मधुमक्खी का रूप धारण करके अपने देश के लिए उड़ान भर दी जहाँ आरोप राजकुमार लगभग मृत के कगार पर था वहां पहुंचकर उसने कहा आप तुमको अधिक शौक करने की जरूरत नहीं है प्रसन्नता के साथ उठकर खड़े हो जाओ जिस प्रकार से उस औरत को तुम प्राप्त कर सकते हो वे वस्तु मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ तुम्हारे बुलाने से वह राजकुमारी तुम्हारे लिए तुरंत प्रकट यहाँ पर हो जाएगी ये देखो आकर्षक अंगूठी है जिसके माध्यम से तुम उसको अपने पास बुला सकते हो राजकुमारी ने जब ये सब सुना तो लगभग प्रसन्नता से पागल हो गया और उसकी अत्यधिक इच्छी थी अपनी मनपसंद सुंदर राजकुमारी को देखने की इसलिए उसने तुरंत उस अंगूठी ऐसी बात की जिसके बाद वे हवेली अपने सभी सामान के साथ राजकुमार के महल के बगीचे में आकाश से उतर गया वह तत्काल उस हवेली मन प्रवेश किया जिसमें राजकुमारी विद्यमान थी और वहां पहुंचकर राजकुमारी से उसने कहा अपने उत्तेजक व्यक्ति प्रेम मिलन के बारे में जब राजकुमारी ने उसकी पत्नी होने के लिए उस राजकुमारी की विनती की कठिनाई ऐसी कोई बचाव नहीं देकर उसने इस शर्त पर सहमति जताई कि वे के लिए एक महीने इंतजार करें इस बीच जब व्यापारी के लेटर अपने शिकार से वापस आया तो जब उसने अपने घर और अपनी पत्नी को नहीं पाया तो वह बहुत अधिक उदास के साथ परेशान हो गया वह जानता था कि उसकी हवेली वही होगी जिसके पास वे आकर्षक अंगूठी होगी जिसको राजा इंद्रेश ने उसको दिया था वही बैठ कर अपनी आत्महत्या का विचार करने डर लगा तभी वहां पर उसका पालतू होता और विली वहाँ पर स्थित हो गये ये वे उस दूर जाकर कहीं एक में रहने लगे थे जब उन्होंने देखा कि हवेली के साथ सब कुछ उसके मालिक का गायब हो चुका है उन्होंने कहा वो मालिक अपना हाथ दिखाओ आपका परीक्षण बहुत अच्छा है लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है हमें एक महीने दो और हम जाकर आपकी पत्नी और घर को तलाश करने का प्रयास करेंगे उसने कहा जाओ और महान भगवान आपके प्रयासों में सहायता कर सकते है मेरी पत्नी को वापस लाओ और मैं जीवित रहूंगा तो बिल्ली और कुत्ते का एक दौर से शुरू हुआ और जब तक वे उस जगह तक नहीं रुके जहां तक उनकी मालकिन और घर ले लिया गया था हमें यहां कुछ मुश्किल हो सकती है बिल्ली ने कहा देखो राजा ने हमारे मालिक की पत्नी और घर खुद के लिए ले लिया है तुम यहाँ रुको मैं घर जाकर उसे देखने की कोशिश करूँगा तो कुत्ता बैठ गए और बिली कमरे की खिड़की आरोप चढ़ गयी जिसमें खूब बसूरत राजकुमारी बैठी हुई थी और प्रवेश कर गई राजकुमारी ने बिल्ली को पहचान लिया और उससे बताया उसने उनसे जो हुआ था उसके बाद से जो कुछ हुआ था उसने कहा लेकिन क्या इन लोगों के हाथों से बचने का कोई रास्ता नहीं है उसने पूछा हाँ बिल्ली ने जवाब दिया अगर आप मुझे बता सकते हैं कि कहां है की खूब बसूरत कहाँ है राजकुमारी ने कहा अंगूठी जा दुग्णी के पेट में है ठीक है बिल्ली ने कहा मैं इसे ठीक कर दूंगी अगर हम एक बार इसे प्राप्त करते हैं तो सब कुछ हमारा होता है जब बिल्ली घर की दीवार उतर गई और चूहे के छेद से निकल पड़े और बहकाया कि वे मर गयी थी अब उस समय एक महान विवाह के बीच में जाने के लिए उस जगह का चौहार समुदाय और पास के सभी चूहों को एक विशेष खदान में इकट्ठा किया गया था जिसके द्वार पर बिल लट गई थी चूहे के राजा का सबसे बड़ा बेटा शादी करने वाला था बिल को इसके बारे में पता चल गया था और एक बार उसने दुल्हन पर कब्जा करके और उसे आवश्यक सहायता प्रदान करने के विचारों की कल्पना की इसके परिणाम स्वरूप जब जुलूस छेद ऐसी निकला और इस अवसर के सम्मान में कूद गयी तो उसने तुरंत दुल्हन को देखा और उसे थप्पर मारकर पकड़ लिया मुझे जाने दो मुझे जाने दो डरे हुए चौहान चिल्लायाओ उसे जाने दो सभी कंपनी को कथित तौर पर दबा दिया ये उनकी शादी का दिन है नहीं नहीं बिली ने जवाब दिया जब तक आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं बात सुनो जादूगरनी जो उस घर में राजकुमार और उसकी पत्नी के साथ रहती है उसने एक अंगूठी को निगल लिया है जिसे मैं बहुत चाहती हूँ यदि आप इसे मेरे लिए खरीद लेंगे तो मैं चूहे को अहानी कर छोड़ने की अनुमति दूंगी यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके राजकुमार मेरे पैरों के नीचे मर जाते हैं बहुत अच्छी तरह से हम सहमत हैं। वे सब कहते है नहीं अगर हम आपके लिए अंगूठी नहीं प्राप्त करते हैं तो हम सब को खा लेना है ये एक साहसिक प्रस्ताव था हालांकि उन्होंने ये बात पूरी कर ली आधी रात को जब जादूगरि सो रही थी तो एक चूहे ने उसके बिस्तर में चले गया उसके चेहरे पर चढ़ गया और अपनी पूंछ को उसके गले में डाला अंगूठी बाहर आ गई और फर्श पर लुढ़क गई। चूहे ने तुरंत कीमती चीजों को जब्त कर लिया और उसके राजा के साथ भाग गया जो बहुत खुश था और बिल के लिए एक बार चला गया और उसके बेटे को छोड़ दिया जैसे ही बिल को प्राप्त हुआ अंगूठी वे कुत्ते के साथ वापस जाने के लिए और अपने गुरु को अच्छी खबरें बताने लिए चल पड़े सभी अब सुरक्षित लग रहे थे उन्हें केवल अंगूठी देना था और वे उस ऐसी बात करेगा और घर और सुंदर राजकुमारी फिर ऐसी उनका होगी और सब कुछ पहले के रूप में खुशी होगा कितना खुश स्वामी होगा उन्होंने सोचा और तेजी से उनके पैर उन्हें ले जा सकते हैं उसके रूप में भाग गया अब जिस तरह से उन्हें एक धारा पार करना पड़ा कुत्ते के स्वामी और बिल्कुल अपनी पीठ पर बैठ गया अब कुत्ते बिल्ली से जलन हो रही थी इसलिए उसने अंगूठी मांगने को कहा और बिल्ली को पानी में फिलकने की धमकी दी अगर उसने इसे नहीं दिया जहाँ पर बिली ने रिंग छोड़ दी थी माफ करना पल एक बार कुत्ते के लिए ये गिरा और एक मछली से निकल गयी मैं क्या करूँगा मुझे क्या करना चाहिए कुत्ते ने कहा बिली ने जवाब दिया क्या किया जाता है हमें इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और यदि हम सफल न हो तो हम बेहतर रूप से इस धारा में डूब गए हैं मेरे पास एक योजना है तुम जाओ और एक छोटे भेड़ के बच्चे को मारकर मुझे यहाँ लाओ ठीक है कहा कुत्ते और एक बार में भाग गया वह जल्द ही एक मृत भेड़ के साथ वापस आ गया और बिले को दे दिया बिल्कुल को भेड़ के अंदर आ गया और लिट गया कुत्ते को थोड़ा दूर जाने और चुप रहने के लिए कह रहा था इसके बाद एक निर्धर एक पक्षी जिसका नजर मछली की हड्डियों को तोड़ सकता है आया और बेड़ के बच्चे को घेर लिया और अंततः इसे दूर करने के लिए उस पर नीचे गिरा दिया इस पर बिल्ली बाहर आ गई और चिड़िया पर कूद गई और उसे मारने की धमकी दी अगर उसने खो को ठीक नहीं किया ये सबसे आसानी से निधोर ने वादा किया था जो तुरंत मछलियों के राजा के पास चले गए और पूछताछ करने और अंगूठी को बहाल करने का आदेश दिया मछलियों के राजा ने ऐसा किया और अंगूठी पाई गई और बिल्ली को वापस ले गई कुत्ते को बिल्ली ने कहा नहीं मैं नहीं कुत्ते ने कहा अब आओ मुझे अंगूठी मिल गई है जब तक आप मुझे नहीं है मैं इसे आपके साथ भी ले सकता हूं। मुझे ये करना है या मैं तुम्हें मारूंगा इसलिए बिल्ली को अंगूठी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था लापरवाह कुत्ते को बहुत जल्द हटा दिया गया इस बार इसे उठाया गया था और पतंग ने इसे बंद कर दिया था ये बहुत बड़ा पेड़ के लिए चला जाता है बिल्ली ने कहा वो कुत्ते को रोया कुत्ते को रोया बेवकूफ बात करते थे मुझे पता था क्या ऐसा होगा बिली ने कहा लेकिन तुम्हारी भोलने को रोको या आप किसी जगह को पक्षी को डरा देंगे जहां हम इसे ट्रेस करें, जब तक ये बहुत अंधेरा हो गया तब तक पेड़ पर चढ़कर पतंग को मच डाला और अंगूठी को बरामद किया आओ ये कुत्ते से कहा जब वे है जमीन पर पहुंच गया हमें देरी हुई है हमारा स्वामी दुख और रहस्य ऐसी मर जाएगा आओ कुत्ते अपने आप से पूरी तरह ऐसी शर्मा आ रही थी उसने सभी मुसीबतों के लिए बिल की माफी मांगी थी ये तीसरी बार अंगूठी मांगने से डरता था इसलिए वे दोनों अपने दुखाग्रस्त गुरु तक सुरक्षा में पहुँचे और उन्हें दे दिया एक क्षण में उसका दुख खुशी में बदल गया था उसने अंगूठी से बात की और उसकी सुंदर पत्नी और घर निकल पड़े और वे और हर कोई जितना हो सके उतना ही खुश था